पाँचवा अपरिग्रह प्राणिमात्र के संरक्षक ज्ञातपुत्र भगवान महावीर ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्छा का आसक्ति का रखना बतलाया है पूर्ण संयमी को धन धान्य और नौकर चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना चाहता है चाहिए समस्त पाप कर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है जो संयमी ज्ञात पुत्र भगवान महावीर के वचनों में रत हैं वे बीड़ और अद्भेद्य आदि नवक तथा तेल घी गुड़ आदि किसी वस्तु के संग्रह करने का मन में संकल्प तक नहीं करते परिग्रह विरक्त मुनि जो भी वस्त्र पात्र कंबल और रजोहरण आदि वस्तुएं रखते हैं वे सब एकमात्र संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं काम मिलाते हैं इनके रखने में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है ज्ञानी पुरुष संयम साधक उपकरणों के लिए लेने और रखने में कहीं भी किसी प्र भी प्रकार का ममत् तो नहीं करते और तो क्या अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते संग्रह करना यह अंदर रहने वाले लोभ की झलक है अतए मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है वह गृहस्थ है साधु नहीं है